सोलहवा प्रकरण इस प्रकरण में कुल ग्यारह सूत्र हैं इस सभी सूत्रों में विविध तर्क प्रस्तुत कर अष्टावक्र जी जो संकेत देते हैं उनका सार तत्व तो यह है कि मनुष्य को शांति एवं मुक्ति तभी मिलेगी जब वह शास्त्रों एवं संसार से प्राप्त ज्ञान को विस्मृत कर विस्मृत कर देगा मुक्ति प्रदाता तो केवल आत्मज्ञान ही है और वह मनुष्य के स्वयं के भीतर है उसको उपलब्ध हो जाने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है एक व्यवहारिक एवं अनुभूष सत्य है कि मनुष्य सारी दुनिया की सैर कर ले अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल देख ले सर सरिताओं रमणी सिंधु तटों बाग बगीचों में भ्रमण कर ले इन सब से उसे क्षणिक आनंद एवं शांति तो प्राप्त होती है पर एक समय के बाद वह ऊब जाता है उकता जाता है व्यथित हो अपने घर निज धाम की ओर लौटने के लिए व्याकुल सा हो जाता है अपने घर आकर जिस शांति जिस सुकून जिस आनंद की अनुभूति वह करता है वह उसे बाहर के स्वर्गिक सुख प्रदान करने वाले स्थानों पर भी नहीं मिलता यह स्थिति भौतिक जगत की है ठीक यही स्थिति अंतर जगत की भी है शास्त्रों सत्संगों के ज्ञान सरिताओं में व्यक्ति कितना ही गोता लगा ले कितनी गहराई तक भी अवगाहन कर ले पर उसे वह आनंद सुख तृप्ति और शांति नहीं मिल पाती जो उसे अपने हृदय के अगाध ज्ञान सिंधु में उतरने पर मिलती है अंतर सिंधु से मे डूब ही व्यक्ति को सच्ची शांति प्राप्ति होती है क्योंकि परम शांति परम आनंद परम ज्ञान का अक्षय स्रोत तो मनुष्य के अंदर ही है अष्टावक्र जी ने इस 16वें प्रकरण में, में विविध तर्कों विविध कोणों से इसी तथ्य को समझाने का प्रयास किया है अष्टावक्र जी कहते हैं कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है ज्ञान मनुष्य के अंदर है इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अंतरा होना पड़ेगा बाहर की ओर से ध्यान हटाकर अंदर की ओर केंद्रित करना होगा तो मस्त ज्ञान से स्मृतियों से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है इसी स्थिति में व्यक्ति को परम शांति मिलेगी अष्टावक्र जी आगे बहुत अद्भुत सूत्र देते हैं वे कहते हैं कि संसार में मनुष्य के दुखों अशांति का कारण उसके प्रयास हैं मनुष्य संसार में धन संपत्ति यश वैभव पद प्रतिष्ठा अपने प्रयासों से पाना चाहता है परमात्मा को भी शांति एवं सुकून को भी वह प्रयास प्रयत्न परिश्रम से पाना चाहता है भौतिक उपलब्धियों के लिए तो वह आपाधापी दौड़ धूप में पागलों की तरह लगा ही हुआ है पर ईश्वर की प्राप्ति शांति की प्राप्ति भी वह साधनों प्रयासों से करना चाह रहा है अष्टावक्र जी कहते हैं कि बस व्यक्ति यही तो मूलभूत गलती कर रहा है न तो परमात्मा प्रयत्न प्रयास से मिलेंगे और न ही शांति से वास्तविकता तो यह है कि परमात्मा के शरणागत होकर सहज भाव से कर्म करते जाइए आपको भौतिक उपलब्धि भी मिलेगी और परमात्मा तथा तो शांति की भी प्राप्ति होगी गीता में भगवान ने ऐसी स्पष्ट घोषणा की है तमेव शरण गर्वभावेन भारत तत्प्रसादा पराम शांतिम स्थानम प्राप्य से हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा मनुष्य के सामान्य जीवन में भी जो दुख प्रेस चिंताएं तनाव अवसाद हैं वे सब अनावश्यक भागदौड़ आपधापी और प्रयासों के कारण हैं यदि हम परमात्मा पर भरोसा रख अनासक्त हो निष्काम भाव से कर्म करते जाएं और वे सब कर्म परमात्मा को ही समर्पित करते चले तो हमें जीवन में अद्भुत शांति सुकून की प्राप्ति होगी और साथ ही परमात्मा का साक्षात्कार भी हो सकेगा सुखी एवं मुक्त होने का एक और सुंदर सूत्र अष्टावक्र जी देते हैं इस संसार में रागी तो सुखी है ही नहीं विरागी भी दुखी है संसार में रहकर जो संसार के भोग भोग रहा है जो विषयाशक्त है और संसार में रमा है वह दुखी है परंतु अष्टावक्र जी कहते हैं जो संसार से अलग हो गया है विरक्त हो गया है वह भी दुखी है वह भी बंधन में है क्योंकि उसे छोड़ने का दुख है अहंकार है अतः ऊपर से तो संसार उसने छोड़ दिया है पर उसके मन में संसार अभी भी बसा हुआ है तो फिर प्रश्न उठता है कि सुखी कौन है मुक्त कौन है तो अष्टावक्र कहते हैं सुखी और मुक्त वह है जो वीतरागी है राग से ऊपर उठ गया है वितागी का अर्थ है जो न रागी है न विरागी है जो व्यक्ति राग और विराग संसार और सन्यास, भोग और त्याग आसक्ति एवं विरक्ति जैसे द्वंद्वों से मुक्त है निर्द्वंद है उसी को शांति प्राप्त होती है वही मोक्ष का अधिकारी है